श्री घर के गर्गसहिता श्री विज्ञान खंड चौथा अध्याय भक्त संत की महिमा का वर्णन श्री व्यास जी बोले जो आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी तथा ग्रह नक्षत्रों एवं तारागणों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी करते हुए बार बार हर्षित होते हैं करोड़ों देवों को मोहित करने वाले राधा नायक सर्वात्मा नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र उन भक्तों के सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं सदा आनंद स्वरूप उन भगवान का दर्शन प्राप्त करके वे अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगते हैं वे कभी बोलते और कभी दौड़ लगाया करते हैं कभी गाते कभी नाचते और कभी चुप हो रहते हैं भगवान विष्णु के वे उत्तम भक्त कृकृत्य हो गए रहते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप ही होते हैं उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के हो जाता है काल अथवा जमराज कोई भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं होता ऐसे भक्तों के वाम भाग में कौमोद की गदाब दक्षिण में सुदर्शन चक्र आगे सारंग धनुष पीछे बादल की भांति गरजने वाला पाँच जन्य शंख नंदन नाम की महान तलवार सतचंद्र नामक ढाल और अनेकों तीखे बाण भगवान के ये सभी प्रधान प्रधान आयुध रात दिन सजग होकर उनकी रक्षा किया करते हैं इसी प्रकार महान कमल उनके ऊपर बारंबार छाया करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं उन संत पुरुषों के श्रम को गरुड़जी पंखों की हवा से दूर करते रहते हैं जहाँ जहाँ उपरयुक्त इन महात्मा पुरुषों का गमन होता है वहाँ वहाँ स्वयं श्रीहरि पधारते हैं और अपने शोभा चरण कमलों के पराग से उस भूभाग को तीर्थ बना देते हैं जहां संत जन एक क्षण भी ठहरते हैं वहां तीर्थों का निवास हो जाता है यदि उस स्थान पर किसी पापी का भी देहावसान हो जाए तो उसे भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं उनको दूर से ही देखकर कर व्याधि भूत प्रेत और पिशाच दसों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं अनपेक्ष साधु पुरुषों को नदी नद पर्वत समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सब जगह मार्ग दे देते हैं जो साधु हैं ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं जिनका विषयों से विराग हो चुका है जिनके जगत में किसी से शत्रुता नहीं होती ऐसे महात्मा पुरुषों का दर्शन पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत कठिन है भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल स्वयं मलिन ही क्यों न हो उसे तुम ब्राह्मण वंश की भांति अत्यंत निर्मल समझो राजन भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो अपने पितृकुल पितृकुल के दस पुरुषों को तार देता है इतना ही नहीं उसके मातृकुल तथा पत्नी कुल की भी दस दस पीढियां नरक यातना एवं पापों के बंधन से मुक्त हो जाती है महात्मा पुरुषों के संबंधी पोष्य वर्ग नौकर सुहजन शत्रु भार ढोने वाले घर में रहने वाले पक्षी चीटियाँ मच्छर तथा कीट पतंग भी सभी पावन बन जाते हैं देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण का भक्त ऐसे देश में भी जो ब्राह्मण के रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्ण सार मृग नहीं दिखाई देते अथवा सौवीर कीकट मगध एवं मल्लेक्षों के देश में रहने पर भी लोगों को पवित्र करने वाला होता है राजन जो संत पुरुषों से संबंध रखने वाले हैं वे ज्ञान योग धर्म तीर्थ एवं यज्ञ से वर्जित होते हुए भी भगवान श्रीहरि के मंदिर अर्थात धाम में चले जाते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा मैंने कह सुनाई इसके वर्णन से ही मनुष्यों को चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं अब आगे क्या सुनना चाहते हो राजा उग्रसेन ने पूछा भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा है दुरात्मा दंत की ज्योति उनमें लीन हो गई ऐसी बात सुनी गई है विप्रवर यह महान आश्चर्य की बात है क्योंकि महात्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य सायुज पद अन्य किसी साधारण व्यक्ति को और वह भी एक शत्रु को कैसे सुलभ हो गया श्री व्यास जी बोले राजन यह मेरा है और यह मैं हूँ यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियों में रहती है क्योंकि वे काम क्रोधादि में रचे पचे रहते हैं परम प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं होती जो किसी भी भाव से भगवान में अपना मन लगाता है उसे श्रीहरि की स्वरूपता उपलब्ध होती है ठीक उसी प्रकार जैसे कीड़ा भिंगी के रूप में परिणत हो जाता है सांख्ययोग के साधन के बिना भी मनुष्य स्नेह काम भय क्रोध एकता तथा सुहृदता का भाव रखकर भगवान भी तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं राजन नंद यशोदा आदि ने तथा वसुदेव आदि दूसरे दूसरे लोगों ने स्नेह से और गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया न कि ब्रह्म भावना से कारण यह है कि वे भगवान के रूप गुण एवं माधुर्य भाव में अपना मन भली भांति लगाए रहते थे तुम्हारे पुत्र कंस को भय के कारण उनका सायुज प्राप्त हुआ इस दंत को और शिषपाल आदि दूसरों को क्रोध से तुम सभी यादवों को एकता सजातीयता के भाव से तथा हम लोगों को सुहितता से भगवान सुलभ हुए हैं अतएव किसी भी उपाय से भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए रात दिन स्मरण करते रहना यह शत्रु के लिए ही संभव है और कहीं ऐसा नहीं होता यही कारण है कि दैत्यगण भगवान श्री हरि में शत्रुभाव किया करते हैं इस प्रकार श्री गर्ग गर्गसहिता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्मवाद में भक्त संत की महिमा का वर्णन नाबक चौथा अध्याय पूरा हुआ